श्री गर्ग संहिता श्री वन वृंदावनखंड आठवां अध्याय ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण के सर्वव्यापी विश्वात्मा स्वरूप का दर्शन श्री नारद जी कहते हैं श्री कृष्ण गो को न पाकर यमुना किनारे आए परंतु वहां गो बालक भी नहीं दिखाई दिए बच्छों और वत्स्यपालों दोनों को ढूंढते समय उनके मन में आया कि यह तो ब्रह्मा जी का कार्य है तदनंतर अखिल विश्वविधायक श्री कृष्ण ने गायों और गोपियों को आनंद देने के लिए लीला से ही अपने आप को दो भागों में विभक्त कर लिया वे स्वयं एक भाग में रहे तथा दूसरे भाग से समस्त बछड़े और गोप बालकों की सृष्टि की उन लोगों के जैसे शरीर हाथ पैर आदि थे जैसे लाठी सिंगा आदि थे जैसे स्वभाव और गुण थे जैसे आभूषण और वस्त्र थे भगवान श्रीहरि ने अपने श्री विग्रह से ठीक वैसे ही उत्पन्न करके यह प्रत्यक्ष दिखला दिया कि वे बक्षणों को उनके अपने अपने गोष्ठों में अलग अलग ले गए और स्वयं उन, -उन गोप बालकों के वेश में अन्यान दोनों की दिनों की भांति उनके घरों में प्रवेश किया गोपियाँ वंचित ध्वनी सुनकर आदर के साथ शीघ्रता से उठी और अपने बालकों को प्यार से दूध पिलाने लगी गायें भी अपने अपने बछड़ों को निकट आया देखकर रंभाती हुई उनको चाटने और दूध पिलाने लगी आह गोपियाँ और गाय श्रीहरी की माता बन गई गोप बालक एवं गोवस्त्र स्नेहाधिक्य के कारण पहले की अपेक्षा चौगुने अधिक बढ़ने लगे गोपियाँ अपने बालकों की उपटन स्नानादि के द्वारा स्नेहमय सेवा करके तब श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आई इसके बाद अनेक बालकों का विवाह हो गया अब श्री कृष्ण स्वरूप अपने पति उन बालकों के साथ करोड़ों गोपवध में प्रीति करने लगे इस प्रकार वस्त्र पालन के बहाने अपने आत्मा के अपने ही आत्मा द्वारा रक्षा करते हुए श्रीहरि को एक वर्ष बीत गया एक दिन बलराम जी गोचारण करते हुए वन में पहुँचे उस समय तक ब्रह्मा जी द्वारा वस्ों एवं वस्पालों का हरण हुए एक वर्ष पूर्ण होने में केवल पाँच छह रात्रियाँ शेष रही थी उस वन में स्थित पहाड़ की चोटी पर गाय चल रही थी दूर से बच्चों को घास चरते देखकर वे उनके निकट आ गईं और उनको चाटने तथा अपना अमृत तुल्य दूध पिलाने लगी राजन गोपो ने देखा कि गायें बच्छड़ों को दूध पिलाकर स्नेह के कारण गोवर्धन की तलहटी में ही रुक गई है तब वे अत्यंत क्रोध में भर कर पहाड़ से नीचे उतरे और अपने बालकों को दंड देने के लिए शीघ्रता से वहां पहुंचे। परंतु निकट पहुंचते ही स्नेह के वशीभूत होकर गोपों ने अपने बालकों को गोद में उठा लिया युवक अथवा वृद्ध सभी के नेत्रों में स्नेह के आंसू आ गए और वे अपने पुत्र पौत्रों के साथ मिलकर वहाँ बैठ गए शंकरषण बलराम ने इस प्रकार जब गोपों को प्रेमपरायण देखा तब उनके मन में अनेक प्रकार के संदेह उठने लगे उन्होंने मन ही मन कहा आहा प्रायः एक वर्ष से ब्रज में क्या हो गया है वह मेरी समझ में नहीं आ रहा है दिन प्रतिदिन सबके हृदयों का स्नेह अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है क्या यह देवताओं गंधर्वों या राक्षसों की माया है अब मैं समझता हूँ कि यह मुझे मोहित करने वाली कृष्ण की माया से भिन्न और कुछ नहीं है इस प्रकार विचार करके बलराम जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और दिव्य चक्षु से, भूत से तथा वर्तमान को देखा जी ने समस्त गोवस एवं पहाड़ की तलहटी में खेलने वाले खोप बालकों को वंशी वेत्र विभूषित मयूर पिक्चारी श्यामण मणि समूहों एवं गुंजा फलों की माला से शोभित कमल एवं कुमदनी की मालाएं दिव्य पगड़ी एवं बुकुट धारण किए हुए कुंडलों एवं अलका से सुशोभित शरदकालीन कमल सजे नेत्र से निहारकर आनंद देने वाले करोड़ों कामदेवों की शोभा से संपन्न नासिका स्थित मुक्ता भरण से अलंकृत शिखा भूषण से युक्त दोनों हाथों में आभूषण धारण किए हुए पीला वस्त्र धारण किए हुए मेखला कड़े और नूपुर से शोभित करोड़ों बाल रवियों की प्रभा से युक्त और मनोहर देखा बलराम जी ने गोवर्धन से उत्तर की ओर एवं यमुना जी से दक्षिण की ओर स्थित वृंदावन में सब कुछ कृष्ण में देखा वे इस कार्य को ब्रह्मा जी और श्री कृष्ण का किया हुआ जानकर पुनः गोवत्सों एवं वत्पालों का दर्शन करते हुए श्री कृष्ण से बोले ब्रह्मा अनंत धर्म इंद्र और शंकर भक्तयुक्त होकर सदा तुम्हारी सेवा किया करते हैं तुम आत्मा राम पूर्ण काम परमेश्वर हो तुम शून्य में करोड़ों ब्रह्मांडों के सृष्टि करने में समर्थ हो ब्रह्मा ब्रह्मों तो धर्म इंद्र शिवश्च सेवन्तेम भक्ति सदयते आत्माराम पूर्ण काम परेशुम शक्त कोटि सौंडी ये श्री नारद जी ने कहा जिस समय बलराम जी जो कह रहे थे उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ आए और उन्होंने गोवत्सों एवं गोप बालकों के साथ बलराम जी एवं श्री कृष्ण के दर्शन किए ओहो मैं जिस स्थान पर गोवत् तथा गोप बालकों को रख आया था वहां से श्री कृष्ण उनको ले आए हैं जो कहते हुए ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए और वहाँ पर उन सबको पहले की तरह ही पाया ब्रह्मा जी उनको नेतृत्व देख कर पुनः ब्रज में आए और गोप बालकों के साथ श्रीहरि के दर्शन करके विस्मित हो गए वे मन ही मन कहने लगे ओहो कैसी विचित्रता है ये लोग कहाँ से यहाँ आए और पहले की ही भांति श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं यह सब खेल करने में मुझे एक त्रुटि अर्थात क्षण जितना काल लगा परंतु में इस भूलोक में एक वर्ष पूरा हो गया तथा को, को मोहित करने गए परंतु अपनी माया के अंधकार में वे स्वयं अपने शरीर को भी नहीं देख सके गोप बालकों के हरण थे जगत पति की तो कुछ हानि हुई नहीं अपितु तो श्री कृष्ण रूप सूर्य के सम्म ब्रह्मा जी ही जुगनों से दिखने लगे ब्रह्मा के इस प्रकार मोहित एवं जड़ीभूत हो जाने पर श्री कृष्ण ने कृपापूर्वक अपनी माया को हटाकर उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराया भक्त के द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान नेत्र प्राप्त हुए उन्होंने एक बार गोवस्त्र एवं गोप बालक सबको श्री कृष्ण रूप देखा राजन ब्रह्मा ने शरीर के भीतर और बाहर अपने सहित संपूर्ण जगत को विश्व देखा इस प्रकार दर्शन करके ब्रह्मा जी तो जड़ता को प्राप्त होकर हो गए। को निश्चे देवी द्वारा अधिस्टित बृंदावन में जहां दिखने वाली भगवान की महिमा देखने में असमर्थ जानकर श्रीहरि ने माया का पर्दा हटा लिया तब ब्रह्मा जी नेत्र पाकर निद्रा से जगे हुए की भांति उठकर अत्यंत कष्ट नेत्र खोलकर अपने सहित वृंदावन को देखने में समर्थ हुए वहां पर वे उसी समय एकाग्र होकर दसों दिशाओं में देखने लगे और वसंतकालीन सुंदर लताओं से युक्त रमणीय श्री वृंदावन का उन्होंने दर्शन किया वहाँ बाघ के बच्चों के साथ मृग श्रावक खेल रहे थे बाज और कबूतर में नेवला और सांप में वहाँ जन्म जात वैरभाव नहीं था ब्रह्मा जी ने देखा कि एकमात्र श्री कृष्ण ही हाथ में भोजन का कौर लिए हुए प्यारे गोवत्सों को वृंदावन में ढूंढ रहे हैं गोलोकपति साक्षात श्रीहरि को गोपाल वेश में अपने को छिपाए हुए देखकर तथा ये साक्षात श्रीहरि है यह पहचान कर ब्रह्मा जी अपने करतूत को स्मरण करके भयभीत हो गए राजन उन चारों और प्रज्वलित दिखने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी अपने वाहन से उतरे और लज्जा के कारण उन्होंने सिर नीचा कर लिया। वे भगवान को प्रणाम करते हुए और प्रसन्न हो यह कहते हुए धीरे धीरे उनके निकट पहुंचे जो भगवान को अपनी आंखों से झरते हुए हर्ष के आंसुओं का अर्घ देकर दंड की भांति वे भूम पर गिर पड़े भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उठाकर आश्वस्त किया और उनका इस प्रकार स्पर्श किया जैसे कोई प्यारा अपने प्यारे का स्पर्श करे तत्पश्चात वे सुधासिक्त दृष्टि से उसी सुंदर भूमि पर दूर खड़े देवताओं की ओर देखने लगे तब वे सभी उच्च स्वर से जय जयकार करते हुए उनका स्तमन करने लगे साथ साथ प्रणाम भी करने लगे श्री कृष्ण की दया दृष्टि पाकर सभी आनंदित हुए और उनके प्रति आदर से भर गए ब्रह्मा जी ने भगवान को उस स्थान पर देखकर भक्ति युक्त मन से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और रोमांचित होकर दंड की भांति वे भूमि पर गिर पड़े पुनः वे गदगद वाणी से भगवान का स्तमन करने लगे इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत ब्रह्मा जी के द्वारा श्रीकृष्ण के सर्वहपि विश्वात्मा स्वरूप का दर्शन नामक आठवां अध्याय पूरा हुआ